सदा विचारे तस्जीवपरा जगदाव स्वात्म शिष्य सेने पर सत्यमेंवक्ष्य से न तदतिरिक्त जगद विस्मृति मुक्त भाव प्रसंगा जैसे पहले कहा था जीव भाव जगत भाव का बाध बाघ का था मिथ्यात्शय तो यहाँ है न कि अप्रतिति, जीव भाव जगत भाव का प्रती नहीं हो ऐसा नहीं है तो निश्चय, केवल अप्रतिति कहेंगे तो सुसुति अवस्था में मूर्छा अवस्था में तो अप्रतिति है द्वैत प्रतीत नहीं तो मुक्ति हो जाए ज्ञान के बिना यह इसी प्रकार स्वात्म विशिष्यता जो कहा जीव औ, भाव जगत बाद शिष्य थे तो सातना ही रहता है अन्य कुछ नहीं रहता है ये अर्थ नहीं अने परमात्मा न सत्य तो ज्ञान विवक्ष्य थे जैसे जीव जगत में मिथ्यात्व तो निश्चय ही बाध और परमात्मा ही रहता है मतलब परमात्मा में सत्य तो निश्चय हो जाएगा यही विवक्षित तो है सात्मेव शिष्यते का अर्थ सत्य न शिष्यते अर्थात में सत्य निश्चय हो, हो जाएगा न कि तद अतिरिक्त जगत विस्मृति आत्मा से अतिरिक्त जगत का विस्मरण हो जाएगा स्वात्म व शिष्यत का जगत भूल जाएगा जगत का विस्मरण हो जाएगा ये अर्थ नहीं जाने जाने जाने जाने। है मिथ्या तो निश्चय हो जाएगा जगत में आत्मा सत्य है यह निश्चय हो जाएगा ऐसा नहीं मानेंगे यदि कहेंगे जगत विस्मृति आत्मज्ञान होने के पश्चात जब तक शरीर रहता है उसको कहते जीवन मुक्त जीवन अवस्था है जीते जी मुक्त है प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह कई बल्ले विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है यदि आत्मज्ञान होने पर जगत का विस्मरण हो जाए तो फिर जीवनमुक्ति की सिद्धि नहीं होगी जीते जी जीवन जीते जी मुक्त हो तो जीवनमुक्त जीवित रहते ही यदि जगत का विस्मरण हो जाए कुछ भी देख नहीं सकता कुछ भी बोल नहीं सकता कह नहीं सकता कुछ भी नहीं कर सकता है तो फिर जीवन मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी जीवन मुक्ति अभाव प्रसंग जीवन मुति प्रतिपादक शास्त्र है इसलिए जगत विस्मरण ये अर्थ विवक्षित नहीं स्वात्म शिष्य थे इस वाक्य के द्वारा स्वात्मा ही रहता है अर्थात आत्मा में सत्यत्व निश्चय होगा उससे अतिरिक्त में स्विथ्या तो निश्चय हो जाएगा ये भी कहते हैं परमात्मा परमात्मा वशे वशे परशेषि तत्स्य न जगद विस्मृतिर्नो चेज जीवन मुक्ति ना जगत नोचे जीवन न संभवे परमात्मा परमात्मावशेषोपी जो परमात्मा ही रहता है उसका अर्थ तत्व निश्चय तस् परमात्मा न सत्य तो निश्चय आत्मा सत्य है ऐसा निश्चय ही परमात्मा न जगत विस्मृति नहीं कि जगत का विस्मरण ज्ञान हो गया तो जगत का विस्मरण हो जाएगा सब भूल जाएगा ये अर्थ नहीं ऐसा मानेंगे तो अनुचेद ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो जीवन मुक्ति न संभवित फिर जीवन मुक्ति कैसे यदि सब भूल जाए खाना पीना कुछ भी भूल जाएगा शिष्य को नहीं देख सकता है उपदेश भी नहीं कर सकता है कुछ भी नहीं कर सकता है ये जीवन मुक्ति न संभवित इसलिए जगत में मिथ्या तो निश्चय हो जाएगा ऐसे खाली परोक्ष रूप से निश्चय नहीं दृढ़ निश्चय हो जाता है अपरोक्ष मिथ्या ही है और आत्मा सत्य ही निश्चय ये विचार का फल है जीव भाव जगत भाव का बाद हो जाएगा तो मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा आत्मा ही रहता है मतलब आत्मा ही सत्य है ये निश्चय है तो जगत न सदा विचार ये तस्मात कहा गया था सदा तो हमेशा विचार करते रहे कब तक विचार विचार सदा देहपात देहपात सत्यं पात मृत्यु तब तक विचार करे ये प्राप्ति होती है सदा का अर्थ तक विचार करे ऐसा प्राप्त होने पर विचार प्रसको सत्याम विचार की प्राप्ति होने पर तस् अवधि तचार की सीमा कहते हैं जितने उपासना है उपासना तो अंतिम तक तो करते रहे किंतु विचार में ऐसा नहीं है विचार की अवधि है उपासना में तो ऐसा नहीं अंतिम तो करते रहना पड़ता है अंतिम काल में भी मार्ग चिंतन उपासना को चिंतन आदि करना पड़ता है किंतु विचार का ऐसा नहीं विचार की अवधि सीमा है कहते हैं परोक्षा चा परेक्षा चाक्षे विद्या विचारजा तत्रा तत्रा समाप्यते समाप्यते विद्याज तद्याोय विद्या परेति विचारजा जा द्वेधा, भिचार जा, भिचार जाता विचार से उत्पन्न होने वाली विद्या दो प्रकार है दो प्रकार कैसे है परोक्षा इति एक परोक्षा और एक अपरोक्षा इति, इति का इस प्रकार विद्या दो प्रकार है जो विचार से होती है तो विचार कब तक करें? तत्र तय मध्य अपरोक्ष विद्या आप तू अयम विचार समाप्य थे अपरोक्ष विद्या अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होने पर विचार समाप्त हो जाता है अपरोक्ष ज्ञान होने तक ही विचार करना पड़ता है अपरोक्ष ज्ञान होने पर विचार समाप्त हो जाता है विचार की आवश्यकता नहीं दृढ़ निश्चय हो जाता है अपरोक्ष अहम अस्म ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है तो विचार समाप्त हो जाता है विचारजन विद्या भेदेन परोक्षे तयोभ्यो स्वरूपं क्रमेन दर्शयति विचारजन्या विद्या विचार से उत्पन्न होने वाले ज्ञान विद्या प्रकार दो प्रकार है परोक्षे न परोक्षा अपोक्षत्व एक में अपने अपरो दो प्रकार विद्या इसे कही गई अभी तयोर उभयोर स्वरूप क्रमे न दर्शेती दोनों परोक्ष ज्ञान का स्वरूप अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप दोनों दिखाते हैं क्रम से पहले परोक्ष ज्ञान का स्वरूप पूर्वार्ध में श्लोक का उत्तरार्ध में अपान का स्वरूप दिखाते हैं अस् ब्रे चेद वेद परोक्ष ज्ञान में तत् अहम ब्रह्मेती चेद वेद साक्षात्कार स उच्य से अस्थि ब्रे वेद यदि निश्चय निश्चय हो ब्रह्म है अस्ति ब्रह्म इतने केवल शास्त्र श्रवण करने के पश्चात ब्रह्म अद्वितीय सदरूप है जगत उत्पत्ति स्थिति का कारण ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म है ऐसा यदि दिलह निश्चय हो जाता है तोक्ष ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है अद्वितीय कहन से क्या हुआ ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं एक अद्वितीय आत्म तत्व सत्य है अद्वितीय आत्म तत्व होने से आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं सब कुछ ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म हूं ऐसे तो निश्चय हो जाएगा किंतु अस्थि ब्रह्म हुआ अभी अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ ऐसा होने के बाद भी हम ब्रह्म जो विचार करता है सब कुछ ब्रह्म एक ब्रह्म ही अद्वितीय उसे भिन्न कुछ भी नहीं समझ में आ जाता है वासुदेव सर्वम भगवान गीता में कहते हैं वासुदेव सर्वम उससे अतिरिक्त कुछ नहीं सर्वम खोल एकदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं तो फिर मैं क्या है अत ब्रह्म ही किन्तु अपरक्ष ज्ञान नहीं हुआ अपरक्ष ज्ञान अहम ब्रह्म इसे दृढ़ निश्चय हो संशय विपर्यय रहित तो ज्ञान संशय होगा विपरीत भावना है अहम कहते समय इधर अहम ये अनाधिकार से वासना विपरीत भावना है ब्रह्म व्यापक है आपका स्वरूप ये समझ में आ जाएगा ब्रह्म व्यापक आपका स्वरूप शास्त्र से किंतु जब अहम ब्रह्म से चिंतन करते हैं अहम इधर अंगुली नहीं दिखा है अहम कहते समय ये नकश से कहा आ जाएगा अब ब्रह्म व्यापक जब विचार करके समझ है संशय नष्ट हो तो हम अस्म ब्रह्म विचार निदिध्यासन कर सकता है श्रवण मनने के द्वारा संशय नष्ट नहीं होकर के जो लोग कहते हैं सिद्धाई ध्यान करो मैं ब्रह्म इसी चिंतन करना क्या श्रवण करना है तो ऐसे करते उपासना करते अहंग्रह उपास उपासन है एक उपासन है अहंग्रह उपासन है अहमअसी ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ ऐसा विचार ध्यान करते रहे या अन्य उपासना से तो श्रेष्ठ है किंतु इसको विचार नहीं कहते है वो निधिध्यासन नहीं है निधिध्यासन तो श्रवण मनन के पश्चात संशय दूर होने पर ही होता है निधि और और निधिध्यासन श्रवण मनन के बिना जो आम सिंह ब्रह्म कहते हैं, उपासना है उपासना निकृष्ट है निधि के की श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधन है सर्व ब्रह्म इसे परोक्ष ज्ञान होने के पश्चात भी अपरोक्ष ज्ञान जो ज्ञान का निवर्तक नहीं हुआ है का लक्षार्थ। का लक्षार्थ शुद्ध चैतन्य उसका ज्ञान हो और अद्वितीय ब्रह्म में हूं तो त्वपद का लक्ष्यार्थ में यदि संशय और विपरीत भावना नष्ट हो जाए तो अहम् ब्रह्म इसे ज्ञान होने के लिए सरल है तब हो जाएगा संभव है लक्ष्यार्थ में संशय विपर्य जब तक है, तो तक है। तब तक अहम् ब्रह्म अप्री चेत वेद परोक्ष ज्ञान में बतत परोक्ष ज्ञान है एक अद्वितीय ब्रह्म है अहम ब्रह्म चेत वेद अहम ब्रह्म से यदि ज्ञान हो जाता है साक्षातकार वो ज्ञान साक्षातकार सोचे दूसरा साक्षात्कार कहते है अहम ब्रह्म ये केवल शब्द प्रयोग कर दे हम ब्रह्म वो तो छोटा बच्चा भी कह देगा तोता को सिखाएंगे अहम ब्रह्म ओपेगा हम ब्रह्म अहम ब्रह्म ये कह शब्द से कहने से नहीं होता है ज्ञान और ज्ञान भी कैसा है संशय विपरीत भावना से रहित प्रमाण संशय नहीं हो प्रमेय तो संशय नहीं ये श्रवण मनन से दूर होता है और देहादि में जो अहम बुद्धि है विपरीत भावना ऐसे नहीं होनी चाहिए विपरीत भावना रहित ज्ञान हो तो साक्षात्कार उसको कहते हैं। ऐसे ज्ञान होने के पश्चात भी विपरीत रह सकती है वो विपरीत निवृत्त होने तक तो ही विचार करना पड़ता है तो। अस्ति साक्षात्कार एवं विधा आत्म साक्षात्कार साधारण कारण आत्म तत्व प्रति जानी एवं विधा आत्म साधारण कारणम एवं विधा जो आत्म साक्षात्कार है अहम ब्रह्म इस प्रकार जो आत्म साक्षात्कार उसका असाधारण कारण असाधारण कारण है आत्म तत्व विवेचन साधारण कारण तो बहुत है जैसे किसी भी के प्रति काल ऐश्वर्य दुष्ट इत्यादि साधारण कारण कहते हैं किंतु कारण कारण है है अन्य कार्य के के लिए नहीं नहीं। के के लिए नहीं केवल साक्षात्कार आत्मतत्व विवेचनम विशेष कारण है आत्मतत्व तो तो आत्म तो तो का विवेचन विचार करना है ये प्रतिजानित का अर्थ प्रतिज्ञा करके कहते हैं ग्रंथ कार तत्साक्षात्कार सिद्ध महात्मत विविच्यं ये नर्वसारा सद्य विमुच्य तत्साक्षात्कार सिद्ध अर्थम वो जो साक्षात्कार कहा गया है अहम ब्रह्म ज्ञान ऐसे साक्षात्कार की उत्पत्ति के लिए आत्म तत्व विविच्यते तत्कार सिद्ध अर्थम आत्म तत्व विविच्यते वो जो अहम ब्रह्म यदि साक्षात्कार है उसकी सिद्धि निष्पत्ति के लिए आत्म तत्व का विवेक किया जाता है आत्मतत्व विवेचन ही साक्षात्कार का विशेष कारण असाधारण कारण है ये नया सर्वसंसारा सद्य विमुच्य साक्षात्कार ज्ञान हो जाने पर अहम अस्मी ब्रह्म इस अपरक्ष ज्ञान हो जाने पर सद्यव सर्वसंसाराद विमुच्यते सद्य तुरंत ही जीते संपूर्ण संसार बंधन से मुक्त हो जाता है तत्साक्षात्कार कारेन सद्य विमुच्य सिद्ध्यर्थ में पूर्वन्वय ऐसा करना उत्तराधक पहले ला सर्व संसारा ये साक्षात्कार विमुच्यते तत्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्व विविच्यकार के लिए सिद्धि के लिए आत्मतत्व का विवेचना करते है सारा सदैव विमुचते तत्कार तत्कार तथ है तो आगे जो ये न सर्व संसार से मुक्त होता है उस साक्षात्कार सिद्धि के लिए आत्म तत्व का विचार किया जाता है ये चिदात्मनः चिदात्मनः एकत्वं द्यवहारा, द्यवहारा दशायं प्रतियमानं चेतन्य एकत्वं है, वो है। एक तो उसमें एक वास्तव तो पारमार्थिक एकत्व है ये निश्चय करने के लिए अभी व्यवहार काल में अज्ञान अवस्था में प्रतीयमान चैतन्य भेदम उद्देश्य उद्देश्य करते हैं, नाम लेकर कहते हैं व्यवहार काल में चैतन्य का भेद प्रतीत होता है वो भेद को बताते हैं उसमें छिद रूप जो आत्मा वो पारमार्थिक अद्वितीय है वही ब्रह्म है कूटस्थो कूटस्थो कूटस्थो ब्रह्मजीवेशातचतु घटाकाशमहाशौ जलाका्रखेय था महाकाश हो जलाकाश्रख चार प्रकार आकाश है महाकाश सर्व व्यापक सब के अंदर बाहर एक आकाश है उसका नाम महाकाश है घट के अंदर आकाश रहेगा वो घट के बाहर नहीं घट के अंदर जो आकाश है उसका नाम घटा आकाश घट आकाश एक हो गया घटा अवचिन्न आकाश का नाम घट आकाश और महाकाश हो गया व्यापक और एक जल आकाश घट में जल रखेंगे रहेगा जल घट में जल भरेंगे तो आकाश रहेगा या निकल जाएगा आकाश रहेगा जल भी रह गया जल में आकाश का प्रतिंब दिखता है जल शांत हो गया आकाश का प्रतिंब दिखता है रात में देखो चंद्र नक्षत्र भी दिखते हैं देने में आकाश जैसे ऊपर दिखता है जैसे जल में आकाश दिखता है बच्चा उसको कहता है घटा में आकाश है उसका नाम जलाकाश है जलाकाश हो गया जो प्रतिम्ब आकाश है घाटा में जल भरने पर जो आकाश है वो तो आकाश से रहा उसका नाम घटाकाश है और जल में जल रखने पर जो प्रतिम्ब दिखेगा उसका नाम हो गया जलाकाश और एक घटाकाश महाकाश जलाकाश और अभ्र अभ्र आकाश मेघाकाश मेघ है जैसे घट में जल है जल में आकाश का प्रतिंब दिखता है ऐसे आकाश में मेघ होने पर मेघ में भी तो जल है तो उसे भी आकाश का प्रतिंब दिखता है हमको मेघ अलग आकाश के प्रतिब अलग नहीं लगता है जो दिखता है उसको मेघ कहते हैं तो उसमें भी आकाश का प्रतिंब होता है क्योंकि जल है जैसे घटे के अंदर जल है बच्चा क्या कहता है आकाश कहता है घड़े में जल अलग आकाश अलग नहीं समझता है इसी प्रकार मेघ होने के कारण जल होने के कारण उसमें आकाश का प्रतिम्ब रहता है हमको मेघ अलग आकाश का प्रतिम्ब अलग ऐसा नहीं दिखता है उसको हम कहते हैं मेघाकाश मेघ में आकाश का जो प्रतिम्ब होगा उसका नाम क्या होगा मेघाकाश चार ही हो गया घटाकाश जलाकाश मेघाकाश महाकाश चार प्रकार हुआ ठीक इसी प्रकार चैतन्य भी चार प्रकार है एक हो गया कूटस्थ कूट, कूट होता है लोहार के पास जो लोहार रहता है जिसके ऊपर गर्म लोहा रहकर पिटता है लाल लोहा को पीट करके उसको तो छोटा बड़ा करता है विभिन्न प्रकार आकार बनाता है नीचे जो रहता है बड़ा लोहा उसका नाम है उसका कुछ नहीं होता है कूट जैसे निर्विकार रहता है तो कूटस्थ ये घटा का स्थानीय हो गया कूटस्थ घट के अंदर जो आकाश है जल भरा भर दो तो भी आकाश रहता है घट टूट जाए रहे हिलाओ कुछ हो? वो आकाश है घटाकाश ठीक इसी प्रकार कूटस्थ हो गया जो अधिष्ठान चैतन्य त्वपति का लक्ष्यार्थ है उसको कहते कूटस्थ दूसरा हो गया ब्रह्म महाकाश के हो गया ब्रह्म जैसे महाकाश के अंदर बाहर एक ही आदित्य है इसे ब्रह्म एक है सबके अंदर बाहर सब का अधिष्ठान ब्रह्म है और तृतीय हो गया जीव जलाकाश के स्थानीय हो गया जीव घट आकाश के स्थानीय हो गया कूटस्थ घट में जल के अंदर जो प्रतिमा आकाश है वो जलाकाश है उसके स्थानीय हो गया जीव चीदाभाष देह को घट समझो देह में जल अंत स्थानीय है उसमें चैतन्य का प्रतिम्ब दिखता है चिदा उसको जीव कहते हैं। ये त्व पद का लक्ष्यार्थ है चिदा भाष जीव लक्ष्यार्थ नहीं वाच्यार्थ त्व पद का लक्ष्यार्थ हो गया कूटस्थ ईश ईश्वर मेघा का स्थानीय हो गया ईश्वर जिस प्रकार त्व पद का वाच्यार्थ है जीव इस प्रकार तत्पथ का वाच्यार्थ है ईश्वर माया विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर कहते है जिसमें सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्त्व धर्म है जगद उत्पत्ति आदि का कारण धर्म है ईश्वर है तत्पद का वाच्यार्थ तवम पद का वाच्यार्थ त्व पद का लक्ष्यार्थ दो तत्पद का वाच्यार्थ तत्पद का लक्ष्यार्थ दो इसे चार ही है का स्थानीय होता है कुटस्थ जो तव पद का लक्ष्यार्थ है जलाकाश स्थानीय हो गया जीव चिदाभाष जो तम पद का वाच्यार्थ तो, है मेघा का स्थानीय हो गया ईश्वर जो तो, तत्पथ का वाच्यार्थ है महाकाश हो गया ब्रह्म जो तत्पथ तो का लक्ष्य है ये तत्पथ तो, का त्व पद का लक्ष्यार्थ बाच्यार्थ विवेचन करने के लिए ये सुंदर प्रक्रिया है चार प्रकार चैतन्य कुटस्थ ब्रह्म जीव और ईश्वर इतव चित चैतन्य चार प्रकार है यथा घटाकाश महाकाश हो जला तो का साफ रखे खहयाकाश अभ्रश अभ्रेघ कूटस्थितिश स्त्रिंग में चिते हे तस्मिन् चतुर्धस्तुर्ध्य उसमें दृष्टांत देते घटाकाश महाकाशजलाकाश अभ्रके घटाकाशो महाकाशो घटाकाशस्य तद च तदनिन्न महाकाशवा तौ विध जलाकाश्युत्दय को घटाकाश कहते घटा अवचिन्न है घट से अनवच्छिन्न सर्वत्र होने वाले महाकाश है ये तो प्रसिद्ध है सब समझते हैं इसलिए उसको नहीं कहा करे तव तो विहाय घटाकाश महाकाश को छोड़कर के, जो इसमें चार में से एक जलाकाश आया अरे एक का मेघाकाश आया अप्रसिद्ध जलाकाशम मित्वा देती पहले जलाकाश कहते हैं आगे मेघाकाश भी कहेंगे क्योंकि प्रसिद्ध नहीं जलाकाश जलाकाश कहेंगे तो सब लोग नहीं समझेंगे जलाकाश क्या है घटाकाश गाँ गाँ तो घट के अंतर आकाश के नाम घटाकाश महाकाशव तो जलाकाश बताते हैं घटाव नीर यक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते घटावच्छिन्न खत नीरम घटाव छिन्न आकाश में नीरम जल है रहेगा तत्र प्रतिबिंबित तो है आकाश उसमें प्रतिबिंबित तो होता है आकाश कैसे आकाश साभ्र नक्षत्र अभ्रम च नक्षत्राणी अभ्य नक्षत्राणी सह अभ्र नक्षत्री मेघ नक्षत्र के साथ आकाश में मेघ है नक्षत्र है प्रतिबंब में देखेगा रात में देखेंगे आकाश में थोड़ा मेघ है नक्षत्र है घट के अंदर जल रखेंगे प्रतिबंब में देखेगा अभ्र नक्षत्र के साथ आकाश जो प्रतिबिंबित होता है घट अवच्छ आकाश में जल है उसी जल में जो प्रतिबिंबित होता आकाश उसका नाम जलाकाशे उदीर कहा जाता है घटाव छिन्हने घटाव छिन्हने आकाशे यद उदक्र नक्ष आकाशो जलाकाश्य घटावचिन्न आकाशे यद उदकम अस्त घटाविन्न आकाश है। में उदक जल हे तले प्रतिबिंबित जल में चे प्रतिमित आकाश है केस आकाश है नक्षत्र सहित मेघा नक्षत्र के साथ प्रतिमित आकाश उसको जलाकाश कहा जाता है जलाकाश इत्य ये जलाकाश कहा आगे मेघाकाश कहेंगे ओला अभ्राकाशं अभ्रकाशत् अहमघाश कहते महाकाश् मध्येय मेघमंडलमीष प्रतिबिंबतया त्रि मेघाकाशो जले स्थित घ महालम इक्षति का दृश्य से महाकाश मेंच दिखित है कवि ततिबिंबत तल हे प्रतिबिंबत मेघाकाश मेघ मे जल हे तत्र जले मेघ के अंतर्गत जल है उस जल में प्रतिबिंबतया तो स्थित मेघाकाश प्रतिबिंब रूप से रहता है मेघाकाश तत्र तथा मेघ तो मंडल येघ मंडल में जल है उसी जल में प्रतिबिंब रूप से रहता है मेघाकाश मेघाशो जले स्थित oh. ओ पूर्णमिदं पूर्णमीद पूर्ण पूर्णम दश्यसे पूर्णश पूर्णमातायूर्णमेवाशिष्यसे ओ शांति शांति